श्री रामकृष्ण भक्त मालिका योगिन मां श्री माताजी की स्मृतियों के साथ योगिन मां और गोलाप मां की स्मृतियां भी ओतप्रोत है माताजी ने एक बार कहा था मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह सब ये गोलाप और योगेन जानती है एक दूसरे समय उन्होंने कहा था स्त्रियों में योगेन ज्ञानी है तथा पौराणिक चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा था योगेन मेरी जया है मेरी सखी सहचरी साधीन है जिस प्रकार जगदम्बा की सहचरिया जगदम्बा को जानती थी उसी प्रकार जगदम्बा को भी अपनी दोनों सहचरियों का स्वरूप ज्ञात था इसलिए माताजी भक्त महिलाओं से कहा करती थी योगेन गुलाब इन्होंने कितना जब ध्यान किया है इन सब बातों की चर्चा करना अच्छा है इससे कल्याण होगा योगिन माँ का माता स्त्री योगेन कहकर उल्लेख किया करती थी इस प्रकार किसी किसी ग्रंथ में योगेन नाम का भी प्रयोग हुआ है परंतु हम योगेन्द्र नाम का ही उल्लेख उपयोग करेंगे श्रीमती योगेंद्र मोहिनी ने 16 जनवरी 1851 ईस्वी बृहस्पतिवार को प्रातःकाल छह बजे कलकत्ते में बाग स्ट्रीट के अपने पिता के मकान में जन्म ग्रहण किया था उनके पिता डॉक्टर प्रसन्न कुमार मित्र प्रसूति विज्ञान में निपुण होने के कारण उत्तर कलकत्ते में धाई प्रसन्न के नाम से प्रसिद्ध थे इस व्यवसाय में उन्होंने काफी धन अर्जित किया पिता के उद्यान प्रांगण और शिव मंदिर में सुशोभित विराग भवन में ही योगिन मां का बाल्यकाल बीता वे अपने पिता की दूसरी पत्नी की दूसरी कन्या थी दुलारी बारीका सुख सुविधा में जीवन बिताए इस आशा से ने उसका अंबिका चरण के साथ की कर दिया। इस विश्वास परिवार के पूर्वजगण शाक्तमतावलंबी थे तथा अपने दान धर्म आदि के लिए बंगाल भर में सुपरिचित थे इन्हीं लोगों की आर्थिक सहायता से प्राण तो नामक तंत्र ग्रंथ का प्रकाशन और प्रचार हुआ था एक लाख शालिग्राम शिलाीग्राम इकट्ठा करने के बाद उनका वह संकल्प अपूर्ण रह गया विश्वास परिवार के कुल देवता विष्णु दामोदर थे दत्तक पुत्र अंबिकाचरण वंश की मर्यादा तथा संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाए चरित्रहीन तथा सुरापाई होकर वे गृहहीन भिखारी हो गए मां के सैकड़ों प्रयास भी इन को लौटा नहीं सके यह देखकर उन्होंने पति की चरम होने के पहले ही इस पाप पंख से दूर हटकर पिहर में आश्रय लिया उनके साथ इनको इकलौती पुत्री गनु भी चली आई इसके पहले उनका एक पुत्र जन्म लेने के छह मास बाद ही गुजर गया था यह अप्रत्याशित दशा देखने को प्रसन्न बाबू जीवित नहीं थे योगिन माँ की माता ने अपनी बेटी और नातिन को प्रेम पूर्वक अपने घर में रख लिया बलराम बाबू के परिवार का विश्वास परिवार के साथ दूर का नाता था बलराम बाबू योगिन माँ के ममिया ससुर लगते थे इसी संपर्क सूत्र से योगिन मां को श्री श्री रामकृष्ण रामकृष्ण की महिमा विदित थी, थी, नानी एक बार दक्षिणेश्वर गई तथा के के साथ परिचय उनके भाग्य में नहीं था। समीप पर वृद्धा ने उनके शरीर पर साधु की वेशभूषा न देखकर उन्हीं से प्रश्न किया परमहंस कहा है या तो स्वयं को व्यक्त करने इच्छा न होने के कारण या परमहंस परमहस के अभिमान से स्वयं को मुक्त रखने के लिए ठाकुर ने उत्तर दिया ढूंढ कर देखो। तिरासी ईस्वी के किसी एक दिन बलराम मंदिर में श्री कृष्ण के शुभागमन के अवसर पर निमंत्रण पाकर वे भी वहां आई थी दूसरी मंजिल के बड़े कमरे में एक किनारे खड़ी हुए ठाकुर उस समय भावावेश में में थे, थे। चलते हुए उनके पैर रहे थे। योगिन के के जीवन का सर्वोत्तम भाग एक शराबी कष्टप्रद सानिध्य में बीता था, अतः वे इस प्रकार की नशेबाजी की घोर विरोधी थी इसलिए श्री रामकृष्ण की वास्तविक महिमा को समझने में असमर्थ हो उल्टी धारणा बनाते हुए उन्होंने सोचा यह भी सुरा में आशक्त शक्ति साधकों में से कोई एक है परंतु सौभाग्यवश सौ केवल इतना ही सोचकर रुकी नहीं, वरन अपनी भक्त महिलाओं के के साथ श्री दर्शनार्थ वे तथा अन्य स्थानों को आती जाती रही इस प्रकार ठाकुर के साथ बारंबार साक्षात्कार के फलस्वरूप ये समझ गए कि उन्होंने बचपन से ही अपने मन में आदर्श के रूप में जिस सर्वोत्तम महापुरुष चरित्र की कल्पना कर रखी थी ये केवल उनके अनुरूप ही नहीं वरन उसके गुणों से भी परे पहुंचकर सदैव अपनी महिमा में अधिष्ठित है श्री रामकृष्ण को भी उनका निकट परिचय मिला और धीरे धीरे वे माता जी की भी स्नेहभाजन बन गई उन दिनों योगिन मां के मन में श्री रामकृष्ण के बारे में कैसी धारणा थी इसकी थोड़ी सी झलक वचनामृत में वर्णित निम्नलिखित घटना में मिलती है 18 जुलाई 1885 सौ ईस्वी की रात को लगभग 8 बजे श्री रामकृष्ण गोलाप माँ के घर से गनु की माँ के घर उपस्थित हुए वहाँ एक मंजिले के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण के आसीन हो जाने पर वाद्य संगीत तथा केशव कुरु करुणाधीने ऐसो माँ जीवन उमा आदि भजन चलने लगे बाद में जलपान के लिए भीतर जाने का अनुरोध किए जाने पर श्री रामकृष्ण बोले यही ले आओ न इस पर गोपाल मां ने कहा गनो की माँ ने कहा है घर में ले आओ चरणों की धूल पड़ जाएगी तो मेरा घर काशी हो जाएगा इस घर में मरूंगे तो फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण और श्री माता के आगमन के फलस्वरूप भारतवर्ष में बहुत सी गार्गी मैत्रेयी तथा उनसे भी उच्चतर भाव संपन्न नारियों का अभ्युदय होगा गोलाप माँ योगिन माँ आदि इन्हीं महिमा में नारियों में अग्रगण्य है तथापि खेद की बात यह है कि इनके जीवन की बहुत ही कम घटनाएं लिपिबद्ध हुई है नीला प्रसंग में योगिन माँ के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें लिपिबद्ध है वे उनके जीवन काल में ही प्रकाशित होने के कारण सदा के लिए एक भक्त महिला आदि परिचय के पीछे छिपी रह गई है तथापि तो लीला प्रसंग के आधार पर हम एक घटना यहाँ लिपिबद्ध करेंगे 1885 सौ ईस्वी की रथ यात्रा उत्सव के बाद श्री कृष्ण जब बलराम मंदिर से प्रातःकाल 8-9 बजे दक्षिणेश्वर को चले तो भक्त महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आई और मकान में पूर्व की ओर अवस्थित अवस्थित रसोई घर के सामने वाली छत के आखिरी छोर तक आकर दुखित मन से लौट गई इस प्रकार सभी भक्त महिलाओं के लौट जाने पर भी योगिन मां मानव आत्मविस्मृत होकर ठाकुर के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आई बाहर अपरिचित लोग भी थे पर उस बात का मानव उन्हें होश ही नहीं था ठाकुर भी तब अपनी धुन में चले जा रहे थे अतः कौन लौटा और कौन आया इस उनका बिल्कुल ही ध्यान इसका योगिन मां भी सांस चली आ रही है देखते ही वे उन्हें माँ आनंदमयी माँ आनंदमयी कहकर बारम बार प्रणाम करने लगे योगीन माँ ने भी जब उनके श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया तो वे उनकी ओर देखते हुए तुरंत कह उठे चलो न माँ चलो ना। जिनके उन्होंने ये शब्द कहे, उन्हें गाड़ी पालकी छोड़कर कभी खुले राजपथ पर पैदल चलने की आदत नहीं थी परंतु ठाकुर के उस बुलावे में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि बिना कोई सोच विचार किए ही वे उनके संग चल पड़ी केवल भीतर जाकर बलराम बाबू की पत्नी से कह आई कि मैं ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर जा रही हूं उन्हें जाते देखकर एक अन्य भक्त महिला भी सांस चली। इधर उन्हें आने को कहकर ठाकुर प्रतीक्षा किए बिना ही बालक भक्तों के साथ जाकर नाव में बैठ गए अतः दोनों भक्त महिलाएं दौड़ती हुई नाव में आकर उसके तख्ते पर बैठ गईं। नाव चल दी नाव कुछ दूर जाने पर योगीन मां कहा अपना पूरा पूरा मन भगवान को सौंपने की इच्छा होने पर भी मन किसी तरह वश में नहीं आता ठाकुर ने उपदेश दिया अजी उन पर सारा भार दे दो ना, आंधी की जूठी पत्तल के समान रहना चाहिए आदि बातचीत के बीच नौका घाट पर आ गई और भक्त महिलाएं नौबत खाने में माता जी को तथा माँ काली को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण के कमरे में आई श्री रामकृष्ण ने माताजी से पूछवा भेजा कि घर में कुछ शाक सब्जी है या नहीं यह जानकर कि कुछ भी नहीं है चिंता में पड़ गए कि अब बाजार भला कौन जाए बाजार से कुछ लाए बिना आए हुए भक्तों को खिलाने की व्यवस्था कैसे हो काफी सोच विचार के बाद उन्होंने योगिन मां तथा उन दूसरी भक्त महिला से कहा बाजार करने जा सकोगी वे बोली जा सकूंगी बाजार जाकर वे दो बड़े बैगन थोड़े आलू और साग ले आई माताजी ने भोजन तैयार किया काली मंदिर से भी ठाकुर के लिए निर्धारित प्रसाद की थाली आई फिर ठाकुर का भोजन हो जाने पर भक्तों ने प्रसाद पाया इस प्रकार पूरे दिन ठाकुर के साथ सच चर्चा करके योगीन माँ अपनी संगनी के साथ पैदल ही कलकत्ता लौटी श्री रामकृष्ण के समक्ष कुल वधुओं के ऐसे निसंकोच व्यवहार की कारण मीमांसा करते हुए भक्त महिलाओं ने कहा था हमें ठाकुर के बारे में बहुत ही नहीं होती थी कि वे पुरुष हैं ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो हम में से ही एक हैं इसलिए पुरुषों के सम्मुख हमें जिस प्रकार लज्जा संकोच का अनुभव होता है उनको देखकर वैसा कुछ भी नहीं लगता था यदि कदाचित कुछ संकोच होने भी लगता तो तत्काल ही हम उसे भूल जाती थी तथा तो पुनः निसंकोच होकर उनसे अपने हृदय की बातें कहने लगती थी